ृपंद परमांदमाघव श्रीमदन गोपाल वृंदारमें पुंदर श्री गोविंद प्रपदे हे नाम गुरासम वंदे मुकुंदमरंद दशनं कुेन्दुशंखदशन गोपेश वंदपीठ वृंदवनालयम वसुदेव नव जलधरवभा विकसितलिनाशुरी मंदिर <laughs> कनक ऋचि दुकूल चारुर्धाशूल कमतिशिल सार नौ गोपी कुमार वंशी विभूषित करबीरदाभा सुंदर मुखाधर कृष्णा पड़ तक जाने हैं अपनी छोटी बहन देवकी को विवाह के अंतर पहुंचाने के लिए कंस जा रहे हैं और बहन प्रसन्न हो इसलिए स्वयं घोड़ों के लगाम हाथ में ले ली परंतु जब आकाशवाणी हुई तब ये सारा स्नेह कंस का बह गया इसके बाद कंस ने तलवार निकाल ली और बहन की चौथी पकड़ उसे मार डालने के लिए जी सहम को गये पर घबराए नहीं बड़े बुद्धिमान विपत्ति में भीड़ झटने वाले उन्होंने बुद्धिमानी से काम लेना शुरू किया और कंस की तारीफ की आप बड़े श्लाघनीय गुण हैं, भोज वंश के यश बढ़ाने वाले हैं बड़े शूर हैं, कंस कुछ बोला नहीं रुक जरूर गया बड़ा सुनकर उसके बाद इन्होंने जगत की नस्वर सा शरीर की नस्वरता इत्यादि बताना शुरू किया वैष्णवकोषणिकार कहते हैं कि भाई ये वसुदेव जी महाराज जो रहे ये बड़े बुद्धिमान थे बड़े विद्वान थे तो ये ऐसी भाषा में बोले कि जिसमें कंस को तो अपना गुणवर्णन दिखाई दे और सचमुच गुण वर्णन हो नहीं दोष वर्णन हो तो ये थोड़ा सा संक्षेप में वो कहते हैं का भाई भगवान सूर ही श्लाघनीय तो उसका यूँ करते हैं कि सूरही ये श्लाघनी तेषा गुण गौणम विकृष्ट इतर था वो <laughs> तो कहते है कंस वीर वीर लोग सूर्य वीर लोग जिनके गुणों का गान किया करते हैं उनके सामने तुम अत्यंत पुष्ठ हो दूसरे बात की भोज विशेष कराह भोज वंश के यश को बढ़ाने वाले तो किसी वंश में कोई ऐसा दुष्ट निकल जाए जिसके द्वारा बुरे कर्म हो तो उसके पिछले जो है उनका गुण रहे जा वो तो कितने अच्छे थे <laughs> पीछे वालों को तो अच्छा कहला देता तो भोज विशस् करा तुम जो इतना पाप कर्म न करते तो उन भोज वंशियों की इतने बधाई कर सकती वो तुम तो कितने अच्छे छोड़िए कितना दुष्ट निकला और तो तुम भोज वंश में कलंक हुए तो भोज भोजवंशियों की प्रशंसा हुई और सब भगनी हनी भजनी मोहन आज अरे वो एक बहन को ही क्या मारा है <laughs> जो जा रहा है वो तो सारी भोज वंश का नाच जब नही होगा उसको बहन को मारने नहीं कौन से बात तो इस तरह से इन्होने ये बड़े सुंदर सुन्ण सुंदर इनके भाव है पर वो भाव सब दिखाए जहाँ तब तो एक दो स्लोक की रोज हो अधिक हो नहीं तो ये वसुदेव जी महाराज कह रहे हैं स्वप्न यथा पचित देह दृशम मनोरथे नाभ निविष्ट चेतसा वित्तसुताभिया मनसान प्रपद्यते प्रपद्यत वित्त मत लिपस्मते वो है। तो कहते हैं कि जैसे जागने के समय जागृत अवस्था में किसी राजा के वैभव को ऐश्वर्य को देखकर अथवा इंदिरा के ऐश्वर्य की बात सुनकर कोई अभिलाषा करने लगे मन में और उसका चिंतन करते करते उसी में तन्मय हो जाए और स्वप्न में या ऐसे ही तन्मय में अपने को राजा अनुभव करने लगे दरिद्रावस्था को भूल जाए वैसे ही ये जीव जो है ये कर्म कृत कामना और कामना कृत कर्म के वश में होकर दूसरे श्री को प्राप्त हो जाता है पहले को भूल जाता है तो ये दूसरा श्री क्यों मिलता है तो कहते हैं कि यथो यथो धावत दैव मनो विकारात्मक माप पंचसु गुणेश माया रचितेश देहसू सु, प्रपद्य मानस कहते न जाए ये जो जीव का मन है इसमें न मालूम कितने विकार भरे विकारों का समुदाय है कुंज है तो जब मर, मरता है आदमी उस समय ये जो मन में भरे विकार हैं इन विकारों के कारण से मैंने जो संचित प्रारब्ध है उनके कारण से और उन वासनाओं को लेकर माया से इसकी जो प्रांत भौतिक शरीर हैं बहुत से इनमें से किसी एक का चिंतन होता है मन दूसरी गति जैसी होनी होती है उसी प्रकार का अंतकाल में मन में चिंतन होता है तो ये शास्त्रकारों ने बताया कि ये लोग जान सकते हैं इस बात को कि भाई किसकी टेष्टा कुत्ते किसी है कि बिल्ली किसी है कि राष्ट्र कैसी है कि देवता किसी है भगवान कैसी है और न जान सकते उसके मन में रहती है उसी के अनुसार अंत में जहाँ उसका मन रहता है उसी के अनुसार गति होती है तो इसलिए कहा कि भाई मन में जो विकार भरे हैं ये तो भरे ही पर लई की ऐसी भरो मन में एक सुंदर भावना बताई कि भाई देखो किसी गोदाम में खराब माल भरा है तो ये शंका करे कि भाई जो भरा है मन में वही तो आएगा अंतकाल में तो कहा भरा है वो तो भरा है वो तो जब तक उसमें आग लग करके जल न जाए तब तक, तक वो तो रहेगा ही पर नया ऐसा भरो कि जिसमें स्फूलना उसकी पहले हो जाए गोदाम में से जो माल निकाला जाता है तो सबसे पहले वो निकलता जो सबसे आगे भरा हुआ हो सबसे बाद भरा हुआ हो तो नए संस्कार देवता के भरो भगवान के भरो तो अंतकाल में मन में जहां भगवान का उदय हो जाएगा भगवान की प्राप्ति हो जाएगी तो ये नियम बताया कि संस्कारों के पुंज जो भरे हैं इनको लेकर के जिस जिस शरीर की कल्पना होती है और ये मानता है मैं ये हूँ कहता नहीं इस प्रकार की उसकी एक संकल्प की धारणा बन जाती है और बस उसी को लेकर उसी शरीर को लेकर के जन्म लेता तो ये जन्म जो होता है ये जन्म आकस्मिक नहीं होता संस्कारों के अनुसार अंत में भावना होती है और अंतिम भावना के अनुसार उसको शरीर की प्राप्ति होती है जिसका मन अंत में भगवान में रहा उसको भगवान की प्राप्ति होगी बड़ी सुंदर बात गीतांत भगवान ने, ने बताई अंतकाल में जो मेरा स्मरण करता हुआ मरता है उसको मेरी प्राप्ति होती है तो अंतकाल में स्मरण कौन करेगा जो उन संस्कारों को भरेगा इसलिए निरंतर भगवान का स्मरण करना चाहिए तो मुसदेव जी महाराज कहते हैं संस से कि भाई देखो ये शरीर तुम्हारा है बच भी जाएगा तो बचेगा नहीं नष्ट हो जाएगा और उस समय जैसी तुम्हारे मन में भावना रहे कि जिस शरीर की वही तुम्हें प्राप्त होगा तो क्या आत्मा में कोई दोष आ गया वो नहीं, नहीं आत्मा में नहीं आता दो. वो तो निर्धकार जैसा है वैसा ही रहता है जो उदाहरण देते हैं कि जोते की जो पार्शे समीर वेगानुगतं विभाव्यते वेगा अनुगतम विभावियमाया अर्थित सुमान गुणेशानुगत दुबोहत जैसे सूर्य था चंद्रमा आदि जो ये समीलिय वस्तुएँ हैं जल में भरे हुए घरों में उनकी उनकी वो प्रतिबिंबित होती है तरल पदार्थ होने और जब हवा का झुमका आता है तो वो जल हिलता है जल हिलने के साथ वो प्रतिबिंब भी हिलता है वास्तव में प्रतिबिंब हिला नहीं वो जो चीज थी जिसका वो प्रतिबिंब है वो हिला नहीं मिलता है अपने स्वरूप में हो जाता है जीव को लोग शरीर है उनमें उसका हो जाता है ये कहते हैं प्रकृति पुरुष जीव संज्ञा अज्ञान से शरीर में राज करके जो उसको अपना मान बैठता है उसको ऐसा भान होता है वो बस मैं आता जाता हूँ मेरा परिवर्तन हो गया शरीर बदल गया तो भाई कंस तुम यदि इस समय विरोध करोगे बहर करोगे तो अंत काल व्यय ही याद रहेगा राष्ट्रीय भाव रहे तो दुर्गति हो तस्माचित जो हम आचरिये तथा यह आत्मन किम मनरीक्षण जोधुर कर दो भया जो भी कोई आदमी अपना आत्मकल्याण चाहता है अपना भला चाहता है अपना आगे चल करके सुख चाहता है मंगल चाहता है उसके लिए ये कर्तव्य है कि वो किसी भी प्राणी से किसी भी जीव से बैर न करे द्रोह न करे सबसे पहली बात अद्वेश सर्वभूषाण किसी भी प्राणी से किसी भी जीव से बैर न करे अपना कल्याण चाहने वाला आदमी उसमें बड़ी भारी हानि ये एक तो अगर वो जीवन में बैर करेगा तो उस बैरी से उसको जीवन भर आशंका रहेगी भय रहेगा प्रेम करने पर तो आश्वासन रहेगा कि ये हमें बचावेगा और बैर करने पर भय रहेगा कि ये मार देगा इस तो जीवन में तो शत्रु से भयभीत रहना पड़ेगा और मरते समय याद रहेगा ये वैर भाव का राक्षसीपन ही क्लोब करेगा वहाँ व्यय होना पड़ेगा इसलिए किसी भी प्राणी से किसी भी कारण को लेकर लोभ से काम से क्रोध से किसी भी कारण को लेकर किसी भी प्राणी के साथ द्रोह नहीं करना चाहिए और फिर अंत में वो ने याद दिलाता है कहीं ज्ञान की बात न लगे स्ने कहीं कई उम्र ऐसा सवाल मुझे बाला कृपना कुत्ते को बना बहुत छोटी थी देव की जी कल बेटी के समान ही थी छोटी उम्र थी तो वसुदेव जी ने कहा कि बेटी ये आपकी छोटी बहन और लड़की है और बड़ी दीन है ये कोई आपका सामना नहीं कर सकती आप मार देंगे तो मर जाएगी ये कोई प्रतिकार नहीं कर सकते और आज की तो बेटी के समान है तो हम तुम नारे ऐसी कल्याणी इमाम स्वंब चला है